वृत्त गीता महाबली वृत्तासुर को जब देवताओं द्वारा पराजित होकर भी कोई शोक संताप नहीं हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ उनके पूछने पर वृत्तासुर ने बहुत ज्ञान युक्त वचन कहे परन्तु साथ ही वृत्तासुर ने भगवान विष्णु के प्रभाव मनुष्यों द्वारा जीवन धारण के हेतु कर्मों में प्रवृत्ति का कारण कर्मफल तथा सनातन पद की प्राप्ति का उपाय आदि के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की जिसका समाधान वहां उपस्थित हुए भगवान सनत कुमार जी ने उत्तम रीति से किया जो सभी कल्याणकामी साधकों के लिए लाभप्रद है यह वृत्तासुर शुक्राचार्य का संवाद तथा सनत कुमार जी द्वारा उनको दिए गए उपदेश मिलकर वृत्त गीता नाम से है जो महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद का ही अंग है प्रथम अध्याय ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्त शुक्र संवाद का आरंभ युधिष्ठिर ने कहा पितामह सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है कुरुश्रेष्ठ पितामह देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है पितामह पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच प्राण मन और बुद्धि ये सत्रह तत्व काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न ये संसार के पांच हेतु शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय सतत्व रज और तम ये तीन गुण तथा पांच भूतों सहित अविद्या अहंकार और कर्म ये आठ तत्वों के समुदाय सब मिलकर 48 तत्व होते हैं इन सब से मुक्त हुए तीक्ष्ण वृद्धारी मुनि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं परम तप पितामह हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे भीष्म जी ने कहा महाराज दुख अनंत नहीं है जगत की सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही हैं, असंख्य नहीं हैं। पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है तात्पर्य यह कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल्य स्थायी नहीं है तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोष कारक होता है क्योंकि वह आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो स्वयं ही उद्योग करके शम दम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो नरेश्वर यह जीवात्मा पुण्य और पाप के फल सुख और दुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छ हो जाता है जैसे अंधकार के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं में रंगती दिखाई देती है उसी प्रकार स्वभावतः वर्ण विहीन यह जीवात्मा तपोमय अज्ञान से आवृत और कर्म फल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है जब जीव तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त हैं। अतएव मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूं नरेश्वर इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है उसे एक चित्त होकर सुनो भरत नंदन पूर्व काल में वृतासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था उसका कोई सहायक नहीं रह गया था देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था उस दशा में पढ़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी उसी का इस कथा में वर्णन है वह शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था पूर्व काल की बात है वृत्तासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा दानवराज तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है इसका क्या कारण है ने कहा, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूं काल से प्रेरित हुए जीव अपने पापकर्मो के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद भोगते हैं ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्म फल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्त्रों बार तिरयक योनी तथा नरक में पढ़कर पुनः वहां से निकलते हैं इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक तिरक योनि मनुष्य योनि अथवा देव यौनि में जाते हैं समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं, उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्तासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा ताम तो बड़े बुद्धिमान हो फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो वृत्तासुर ने कहा, आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभाव तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लाभ से बड़ी भारी तपस्या की थी मैं बल में बहुत बड़ा चढ़ा था अतः मैंने अपने ही तेज से तीनों लोगों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थी मेरे शरीर से आग की लपटे निकलती थी और मैं ज्वाला मालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया था भगवान इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया तथापि में धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूं महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था वे भगवान वैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मुंजकेश तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं भगवान अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है अतः मैं उस कर्मफल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूं अणिमा आदि ऐश्वर्य और महद ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित हैं? तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है विप्रवर किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है यह मुझे बताने की कृपा करें राजसिंह पुरुष प्रवर युधिष्ठिर उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूं तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्र चित्त होकर सुनो वृत्त गीता दूसरा अध्याय वृत्तासुर को सनत कुमार का अध्यात्म विषयक उपदेश देना और उसकी परम गति तथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर की शंका का निवारण शुक्राचार्य ने कहा तात आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है महान प्रभावशाली उन भगवान देव को नमस्कार है दानव श्रेष्ठ जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें हो ही रही थी कि वहा महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुंचे राजन असुर राज वृत्त और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सनत कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए जब महाज्ञानी सनत कुमार आराम से बैठ गए तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा भगवान आप इस दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए यह सुनकर सनत कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्तासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है पर महाबाह ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और ये ही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्ही से प्रकट भी होते हैं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 जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पहुंच देता है उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं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 तुम उसे एकाग्र चित्त होकर सुनो श्रीमान भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित हैं वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं वे ही संपूर्ण प्राणियों में छर और अक्षर रूप से विद्यमान है ग्यारह इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है वे अपनी चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं दैत्य पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो स्वर्ग लोक को मस्तक जानो ये चारों दिशाएं उनकी चार भुजाएं हैं आकाश कान है तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है मन चंद्रमा है बुद्धि अर्थात महतत्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है दानव प्रवर संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों बाहों के बीच में स्थित है नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है धनुनंदन यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप इस जगत का आदिकारण और परमेश्वर समझो रजुगुण तमोगुण और सतत्व गुण इन तीनों को नारायण मई ही मानो तात समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले फल उन्हीं को मानते हैं कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है उसका फल भी वही अविनाशी परमात्मा है वेद मंत्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी वाणी है बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेक मुख हैं हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है वही ब्रह्म है वही आत्मदर्शन रूप परम धर्म है वे तप और सदसत सद स्वरूप है वेद शास्त्र और सोम पात्र सहित 16 ऋतविजो वाला यज्ञ भी वे ही हैं वे ही ब्रह्मा विष्णु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो दैत्यराज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 कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है वे सारी बावड़िया 500 योजन चौड़ी 500 योजन लंबी और एक एक कोज गहरी हों। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर सके तात्पर्य यह, यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नौक से उलीचे दूसरी बार न उलचे इस प्रकार उलीझने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त तो हो सकता है उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलिछने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेदन होना असंभव है प्राणियों के वर्ण छह प्रकार के हैं कृष्ण धूम्र नील रक्त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 दीतिकुल नंदन जीव सहस्त्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है असुरेंद्र देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों की वर्ण जनित गति है अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है वह वर्ण कालकृत माना गया है दैत्य प्रवर इस जगत में समस्त जीव समुदाय की परागति चौदह लाख बताई गई है पांच कर्म कर्मेंद्रिया पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चौदह कारण हैं। इन्हीं के भेद से चौदह प्रकार की गति होती है फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण चौदह लाख प्रकार की गति होती है जीव का जो ऊर्ध लोक में गमन होता है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 उस योनी में भी वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है फिर होने पर वह तब, पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट के द्वार से उद्धार पा जाता है वही जीव जब सतत्व गुण से युक्त तो होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है उस समय सतत्व गुण के बढ़ जाने पर वह रक्त वर्ण को प्राप्त होता है इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का नाम ही अनुग्रह है जब सतत्व गुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी की सी वाले पीत वन, देवता भाव को प्राप्त होता है वह भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वह पुनः पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य होता है इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है हे दिदीपुत्र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 इस बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है मर्त्य लोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है तत्पश्चात शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती उसकी प्राप्ति होने पर तो वह मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है असुरों के प्रमुख वीर, वह जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मृत्यु लोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्णवर्ण अर्थात स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थिर हो जाता है इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है, वह मैं तुम्हें बता रहा क्रमशः रक्त वर्ण, अनुग्रहक देवता हरिद्रा वर्ण अर्थात देवता तथा शुक्ल वर्ण अर्थात सनकादी कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से सात दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि सात उत्तम उत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्म लोक में चला जाता है महानुभाव वृत्तासुर प्रकृति महत अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये आठ तथा दूसरे साठ तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती है तथा सतत्व रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं अतः शुक्ल वर्ण वाले सनकादियों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है वे परम गति छठे शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं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 फिर वह योगी भू आदि सात लोकों को विनाशशील क्षण भंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति अर्थात शोक मोह से रहित होकर निवास करता है तदंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्ययी अर्थात अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत अर्थात देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य स्थान परम ब्रह्म पद को प्राप्त होता है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 वे यदि अपने संपूर्ण कर्म फलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्पांतर में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे किंतु जो कल्पांत में उस यौनि संबंधी कर्म फल भोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्ग लोग का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म है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 विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंच इंद्रिय रूप इस करण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है तदंतर अविकारी दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज इस प्रकार यहां मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है वृतासुर बोला उदार महात्मा सनत कुमार जी यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता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 उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है जी कहते हैं, कुंती नंदन ऐसा कहकर वृत्तासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया युधिष्ठिर ने पूछा पितामह पूर्व काल में महात्मा सनत कुमार ने वृत्तासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था वे भगवान विष्णु ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनस्वी भगवान नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं अपनी महिमा से कभी चुत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम उन श्री नारायण के एक चतुर्थ अंश से संपन्न समझो बुद्धिमान श्रीकृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोगों की रचना करते हैं जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान हैं, वही अत्यंत बलशाली और सबके अधिश्वर भगवान श्रीहरि कल्प अंत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्न आत्मा सृष्टि सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं अनंत एवं सनातन भगवान श्रीहरी समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीला लीलावपु धारण करके लोकों में विचरण करते हैं उन महापुरुष की गति को कोई को रोक नहीं सकता वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है युधिष्ठिर ने कहा परमार्थ तत्व के ज्ञाता पिता मैं समझता हूं कि वृत्तासुर ने आत्मा के शुभ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 तथा रक्त वर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर तिर योनि का भी दर्शन कर सकता है हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं दुख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुखमय भाव में आसक्त हैं ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी हम नील वर्ण वाली मानव यौनि में पड़ेंगे या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योनी से ही हीन दशा को जा पहुंचेंगे जी ने कहा, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रतों का भली भाती पालन करने वाले हो अतः देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे तुम सब लोग यथा समय सुख से संतान उत्पादन करके देवलोकों में जाकर सुख भोगे